ध्यान और आध्यात्मिक जीवन निराकार ध्यान हिंदुओं के प्रसिद्ध अति पुरातन धार्मिक स्तोत्रों में से एक पुरुष रुक्त में वैदिक ऋषि कहते हैं यह समस्त अभिव्यक्त जगत परमात्मा की महिमा का एक अंश मात्र है एतावानस्य महिमा अतो जाजागस्पुर पादों से विश्वा भूतानी आखिर वह परमात्मा का एक छोटा सा अंश मात्र ही तो है जब कभी हमारा मन क्षुद्र ओछी सामान्य मूल्यहीन वस्तुओं का चिंतन करने से संकीर्ण हो जाए तब हमें ऐसा उन्नत करने वाला चिंतन करना चाहिए आकाश की तथा असंख्य और मंडलों की व्यापकता का चिंतन करो लेकिन यह ध्यान रखो कि तुम इन सभी अभिव्यक्तियों में परमात्मा का प्रकृति में आकाश में स्थित परमात्मा का न कि परमात्मा के रूप में प्रकृति का चिंतन करो कभी कभी मन को एकाग्र करने के लिए हमें पुरुषविध या अपुरुष विधि कुछ ठोस रूपों की आवश्यकता होती है अन्यथा अधिकांश लोगों के लिए मन को एकाग्र करना संभव नहीं हो पाता निर्दिष्ट आकार युक्त प्रत्यय के बिना हमारे लिए मन को केंद्रित करना तथा एकाग्र करना संभव नहीं है जो भी हो अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते अतएव ध्यान के लिए किसी निर्दिष्ट ठोस असीम वस्तु की आवश्यकता है यह रूप विशेष का चयन व्यक्ति की अभिरुचि पर निर्भर करता है ससीम का ध्यान करने में निपुण होने पर सचीम में विद्वान असीम का ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए ससीम और असीम के बीच संबंध स्थापित कर ससीम को असीम की एक अभिव्यक्ति समझ किया जाने वाला ध्यान अत्यंत उत्कृष्ट होता है लेकिन ससीम को कभी भी परमात्मा नहीं समझना चाहिए साधक को ससीम रूपों की पृष्ठभूमि में विद्यमान असीम को देखना चाहिए लेकिन उसे ससीम रूपों को परमात्मा नहीं समझना चाहिए पहली स्थिति में वह परमात्मा को महत्व देता है किंतु दूसरी स्थिति में वह रूपों पर बल देता है जो अत्यंत हानिकारक है तथा मोह का कारण होता है ससीम का असीम की अभिव्यक्ति के रूप में ध्यान करने में तीव्रता भी होती है और व्यापकता भी यही ढंग से किया गया इस प्रकार का ध्यान उत्कृष्ट है इन सभी ध्यानों के दौरान हमें अपने आत्मा होने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य की को नहीं भूलना चाहिए चाहे हम ससीम रूप का ध्यान करें या निराकार का हमें स्वयं को आत्मा समझना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा आत्मा की अपेक्षा अधिक व्यापक और सत्य है जैसा कि शंकराचार्य ने कहा है सत्या भेदा मे नाथ तवाहम न मामी न स्व समुद्रो ही क्वचन समुद्रो नंग नाथ लहरें समुद्र में विलीन होती हैं समुद्र लहरों में नहीं। जब मेरी समस्त सीमाएं दूर हो जाती हैं तब मैं तुम में विलीन होता हूँ तुम मुझ में नहीं परमात्मा में लीन हो जाओ आध्यात्मिक चेतन के उच्चतर स्तरों पर साधक दृश्य जगत को पूरी तरह भूल जाता है श्री रामकृष्ण वचनामृत में इस बात को पक्षी पर निशाना लगा रहे शिकारी के दृष्टांत से समझाया गया है शिकारी अपने कार्य में इतना लीन था कि उसे पास से जाते ही कोलाहलपूर्ण बारात का भी भान नहीं था आध्यात्मिक जीवन का यह मूलभूत सिद्धांत है कि जिसे भी हम सत्य समझते हैं वह हमारी समग्र शक्ति बुद्धि मन और कार्य क्षमता को अपनी ओर खींच लेता है यदि हम इस जगत को सत्य माने तो हम उसी में तलीन हो जाते हैं वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सूक्ष्म चिंतन में अत्यधिक लीन रहता है यदि तुम आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहते हो तो यह जगत तुम्हें आत्मा से अधिक सत्य प्रतीत नहीं होना चाहिए भगवान को समतग्र जगत से अधिक सत्य समझे बिना द्वैतवादी भी नहीं हुआ जा सकता एक द्वैतवादी भी जगत को ईश्वर की तुलना में निम्नतर स्तर की सत्ता मानता है परमात्मा ही एकात्म एकमात्र नित्य और अमर है कोई भी धर्म जगत को उतना सत्य नहीं समझता जितना परमात्मा को अद्वैतवाद अद्वैतवाद प्रारंभ से ही पूर्वक कहता है कि संसार असत्य है तथा परमात्मा ही एकमात्र सत्य है द्वैतवाद जगत को सत्य मानकर चलता है और जगत को सत्ता प्रदान करने वाली परमात्मा का अनुसंधान करने का प्रयत्न करता है लेकिन चाहे द्वैतवादी के रूप में अथवा अद्वैतवादी के रूप में साधना का शुभारम्भ किया जाए तब अतीन्द्रिय अनुभूति होती है तब साधक की चेतना से दृश्य जगत विलुप्त हो जाता है द्वैतवाद और अद्वैतवाद जीव और परमात्मा के संबंध को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे स्मरण रखना चाहिए जगत की सत्यता या असत्यता जिज्ञासा का विषय नहीं है परमात्मा अधिक सत्य है इस बात पर जोर देना तथा उनके साथ संपर्क स्थापित करना अधिक महत्वपूर्ण है अपनी विलग्त सत्ता को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ें अंश को पूर्ण के साथ कैसे संयुक्त करें आध्यात्मिक जीवन में जो जी हमारा प्रस्तुत कार्य है और जिस मात्रा में हम यह करने में समर्थ होंगे उसी मात्रा में हम अधिक आध्यात्मिक मुक्त और प्रबुद्ध होंगे स्वयं के संबंध में अपनी धारणा को परिवर्तित करने से इसका रहस्य चिन्हित है यदि हम अपने देह के साथ तादाद में स्थापित करेंगे तो यह जगत और उससे संबंधित सभी बातें स्वाभाविक रूप से सत्य प्रतीत होंगी स्वयं को आत्मा समझने पर ही परमात्मा सत्य प्रतीत होते हैं हम देह हैं स्त्री अथवा पुरुष हैं कर्ता और भोक्ता हैं। इन विचारों को निरस्त कैसे करें प्रबल विपरीत चिंतन प्रवाह पैदा करो इसे इतना प्रबल और सजीव बनाओ कि अन्य सभी मिथ्या विचार घूमिल हो जाए प्रत्येक साधक को वह चाहे अद्वैत के सिद्धांत के विश्वास करता हो अथवा द्वैत के सिद्धांत में यह कार्य करना चाहिए उसे स्वयं को देह और मन से निर्लिप्त स्वयं प्रकाश आत्मा समझना चाहिए उसे इस सत्य का गहराई के साथ तब तक मनन करना चाहिए जब तक वह उसके व्यक्तित्व में गहरा बैठकर उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण का काया पलट न कर दे पवित्रता के उपलब्धि का यही रहस्य है आत्मा नित्य शुद्ध है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है चाहे कितना भी प्रयत्न करें अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार किए बिना हम वास्तविक पवित्रता की उपलब्धि नहीं कर सकते वस्तुता आत्मा का देह इंद्रियों तथा मन के साथ तादात्म ही समस्त अपवित्रता का मूल कारण है आत्मचिंतन से आत्म साक्षात्कार मन आनुवंशिकता के द्वारा सदा के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता उसका स्वभाव गतिशील है और उचित अभ्यास द्वारा बदला जा सकता है मन को प्राप्त सभी अनुभवों को अंकित करना उसका स्वभाव है और ऐसा वह तब तक करता है जब तक अंकित अनुभव हमारे स्वभाव के मानव अंग नहीं बन जाते बुरे व्यक्ति का चिंतन करने से हम उसके दुर्गुण ग्रहण कर लेते हैं और स्वयं बुरे हो जाते हैं एक दिव्य महापुरुष का ध्यान करने से हम उनकी पवित्रता और सद्गुणों को ग्रहण कर स्वयं पवित्र होते हैं यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है जो सभी मानवों पर लागू होता है इस नियम का आविष्कार भारत में बहुत पहले हुआ था और सभी प्रकार के आध्यात्म विषय ध्यान इसी पर आधारित है अद्वैतवादी भी परमात्मा के चिंतन द्वारा इस प्रक्रिया से मन के स्वरूपांतरण का महत्व स्वीकार करते हैं अतएव ज्ञान मार्गी साधक तत्व मसी अहम ब्रह्माष्टमी आदि उपनिषदोक्त महावाक्यों पर अथवा शंकराचार्य एवं अन्य आचार्यों द्वारा रचित अद्वैतानुभूति विषयक छंदों पर ध्यान करते पाए जाते हैं आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर मन की तीव्रता से एकाग्र करने पर आत्मा की विस्मृत स्मृति बन पुनः जगाई जा सकती है लेकिन इसके लिए तीव्र एकाग्रता की आवश्यकता है समय समग्र मन निर्धारित लक्ष्य की ओर प्रवाहित होना चाहिए लेकिन इसके पूर्व चित्त शुद्धि तथा दृष्टि जगत के प्रति हमारे दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किए बिना यह संभव नहीं है संसार तथा सांसारिक सुखों से तीव्र वैराग्य के बिना समग्र मन को आत्मा की ओर नहीं लगाया जा सकता सामान्य लोगों का मन चंचल रहता है वह इंद्रिय विषयों के द्वारा विभिन्न दिशाओं में बाहर आकृष्ट होता रहता है और अपनी इच्छाओं एवं आवेगों द्वारा इधर उधर प्रचारित होता रहता है हम अपने कर्मों के लिए कोई भी बहाना क्यों न प्रस्तुत करें हमें इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति के वेग को स्वीकार करना पड़ेगा संसार के प्रति पूर्ण अनासक्त व्यक्ति ही अपने समग्र मन को एक क्षण में आत्मा की ओर मोड़ सकता है सतत ध्यान द्वारा उसे यह अनुभूति हो गई होती है कि वह मन अथवा देह नहीं अपितु तो आत्मा है श्रीमद् भागवत में उपरयुक्त भाव को अवधुतो पाख्यान में ततया और झिंगुर के दृष्टांत से समझाया गया है यह सर्वविदित है कि ततया अर्थात बर्रे झिंगुर मकड़ियों इल्ली आदि को अपने डंक से सख्तहीन करने के बाद अपने छत्ते में ले जाती है इसके बाद वह इन अशहाय शिकारों के पास अंडे देकर छत्ते को बंद कर देती है अंडों से जो कीड़े पैदा होते हैं वे इन कीड़ों को खाकर बड़े होकर ततैया बन जाते हैं ततैया के जीवन वृत्त का संभवतः भारत में अन्वेषण नहीं हुआ था लेकिन बर्रे आदि की छत्तों से झिंगुर का रखा जाना आदि सर्वविदित था इससे जनसाधारण में यह धारणा पैदा हुई कि बर्रे का तीव्र चिंतन करने से झिंगूर बर्रे बन जाता है हिंदू साहित्य की झिंगूर और बर्रे की प्रचलित कथा का यही आधार है इसका यह अर्थ नहीं कि आत्मा का यह ध्यान एक प्रकार का आत्म सुझाव या आत्म सम्मोहन है सामान्य मानव मन के लिए अनुभवातीत होते हुए भी शुद्ध मन द्वारा सत्य का प्रत्यय अनुभव किया जा सकता है अतः ध्यान किसी असत्य वस्तु का नहीं बल्कि सत्य का किया जाता है ध्यान द्वारा सत्य के विपरीत विचार उठने नहीं पाते और सत्य स्वयं प्रकाशित होता है आत्मा स्वयं प्रकाश है तथा हमारे सभी विचारों के पीछे सदा विद्यमान है ध्यान द्वारा विचारों के शांत होने पर तथा आत्मा को आवृत करने वाले अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा आत्मा प्रकाशित होती है